घटना इसलिए कही जाती कि आपके जीवन में कभी कभी ऐसी घटना आती कि आप जो चाहते वो नहीं होता जो होता है वो आपको भाता नहीं और जो भाता है वो टिकता नहीं इसलिए आप सावधान होइए कि जो सदा टिका है उसके साथ चरण जोड़ लीजिए फिर टिकने वाला टिके तो भी हरकत नहीं और हिले तो भी हरकत नहीं हो तो भी हरकत नहीं और अलग हो तो भी हरकत नहीं आपके चित्त को शोभ नहीं होगा उत्तराध गर्भस्थ बालक को शिशु को अश्वतामा ने मार दिया श्री और अर्जुन उसको पकड़ के आए और उत्तरा से पूछा कि तू कह दे तो जिंदा जिसको उगा जिंदा जला दे तू कहते तो तो इसे टुकड़े टुकड़े करते बाहों से बेच दे कि तेरे क्या तेरे बालक की हत्या क्या उत्तरा देखती है की अभी तो एक मार हो रही है फिर दूसरी मार होगी इसको क्षमा कर दो कृष्ण बोलते तुझ में इतनी इतनी धीरज इतनी समता अपने चित्र व्यथा नहीं होती हत्या को देखकर तेरा चित्त व्यथित नहीं होता तू तो इतनी समता में फेरी पुत्र अगर तेरी इतनी समता है तो मेरी समता भी देख ले श्रीकृष्ण कहकर श्री कृष्ण ने, ने हाथ में पानी उठाया संधि दूत होकर गया तब से युद्ध में अस्त्र शस्त्र न उठाने का वचन देने पर भी मेरा प्यार अर्जुन जब रक्त ऐसी भर गया था तो भक्त वचन जाता के कारण मैंने अपने वचन को भी मोड़कर उसकी रक्षा किया तब कौरवों को टोटे चढ़ाए पांडवों को विजय बनाया तब पूरे युद्ध के क्रियाकलाप में सब आगे वाणी करते समय उस समय भी और अभी भी मेरे चित्त में पांडवों के लिए राग न रहा हो तो क्या बात मेरे चित्त में कौरवों के लिए द्वेश न रहा हो तो पांडवों और कौरवों के व्यवहार में मेरे चित्त को व्यथा न हुई हो तो मेरा चित्त सम रहा हो तो इस समता की परीक्षा अर्थ ये बालक जीवित हो जाए समता की परीक्षा अर्थ जो बालक जीवित हुआ उसी बालक का नाम परीक्षित राजा पड़ा है और उसी ने कथा पक्ष प्राप्त की जीवन में समता बहुत काम करती है राजा बृहदरथ पचास वर्ष की उम्र के हुए देखा के संतान नहीं हताश निराश हो गए में अंधेरा अंधेरा दिखने लगा देखा कि मर जाए और कोई पिंडदान करने वाला न हो और हो उसकी अपेक्षा को तो अपने तप करके मुक्ति पा लेना चाहिए दोनों पत्नियों के साथ राजपात का त्याग करके वो जंगल में तप करने को निकले रास्ते में रैद्य मुनि का आश्रम पड़ता था शाम का समय था आम्र वृक्ष के नीचे चबूतरे पे रव्य मुनि बैठे थे रवि मुनि का दर्शन करके आगे तब करने को निकलेंगे दो पत्नियों सहित राजा बृहद मुनि के चरणों में बैठा महाराज आशीर्वाद दीजिए मैं तप करने को जा रहा हूँ मुझे ने राज्य तो किया लेकिन कुछ पाया नहीं रवि मुनि ने सारी घटना जान ली कि इनको पुत्र प्राप्ति नहीं हुई है चित्र व्यथित करके भजन करने को जा रहे चित्त व्यथित करके जो तो भजन करने को जाएगा तो व्यथा ही तो सोचेगा इसीलिए आप जब भजन करो ने तो किसी व्यथा को याद करके भजन मत करिए भगवान की महिमा को याद करके भजन करिए दुख को याद करके भजन मत करिए करिए हरि श्री हरी को याद करके भजन करिए आपको कोई प्रॉब्लम है ना तो प्रॉब्लम ऐसा है ऐसा है ऐसा है भगवान तू दया कर ये हो गया वो हो गया तो आपका अतित व्यथित होगा आपके भजन में बरकत नहीं पड़ेगी आप भगवान को धन्यवाद देते हुए भगवान को प्यार करते हुए और तुम्हारा ऐसा कोई पाप नहीं तुम्हारा ऐसा कोई दुख नहीं कि दुख हारी श्री हरी से बड़ा हो पाप हारी परमेश्वर से तुम्हारा पाप कोई बड़ा नहीं इसलिए भगवान की गरिमा को देखिए अपनी कमजोरी को नहीं देखिए अपनी कमजोरी को भूल जाइए और भगवान की महिमा को देखेंगे आपकी प्रार्थना फलेगी आपकी पूजा फलेगी आपकी बंदगी फलेगी आपकी व्यथा दूर हो जाएगी सोचा था दूसरा श्लोक चला लेकिन इसी श्लोक में अभी तो माल मसाला आ रहा है जयराम जी की एक ही श्लोक चला रैग मुनि ने देखा कि इसका चित्र व्यथित हो रहा है जो अनपेक्षित सूची दक्ष उदासी गथा थे ऐसे रैज मुनि के चित्त में उस राजा के लिए थोड़ा सा कृपा का भाव पैदा हुआ कथा कहती है हवा के झोंके ने नहीं किसी पक्षी ने नहीं लेकिन कु ने प्रकृति ने पका हुआ आम रैज मुनि के गोद में गिरा दिया रैग मुनि आम को उठाकर देखते कि ये कुछ हो रहा है हो रहा है तो हमें स्वीकार है हे राजन तू दुखी होकर दोनों पत्नियों के साथ तप करेगा तो तेरा दुख बढ़ेगा दुख को निवृत्ति करने का उपाय तू समझ लेकर तू तप करेगा तो मुक्ति थोड़ी मिलेगी व्यथित होकर तप करेगा तो फिर तेरा मन कहीं न कोई चक्कर में निराशा हताशा और पलायन में आ जाएगा तू भगतरा बन जाएगा चलिए तो व्यथित होकर गैर मार्च छोड़कर सन्यासी बन जायेगा व्यथित होकर साधु बन जायेंगे व्यथित होकर बन जाएगा काम नहीं चलेगा यथा को दूर करके भगवान के होकर भगवान के बन जाओ बेरा पार हो जाता है नारायण नारायण नारायण नारायण महाराज आम लेकर वैज्ञ मुनि कहते हैं कि हे ब्रदरथ ये आम ले ले और इससे तुझे एक लाल पैदा होगा वो साधु संतों का सेवक होगा अतिथि का सत्कार करके अपना पुण्य बढ़ाएगा बलवानों में श्रेष्ठ होगा और राजनीति में कुशल होगा इस लोक में राज्य करेगा लेकिन पर का भी कुछ न कुछ करता रहेगा यशस्वी भी होगा तेजस्वी भी होगा इससे कोई शत्रुता करेंगे तो वो सक्सेस नहीं जाएंगे ऐसा तेजस्वी होगा इस प्रकार के आठ वरदान दिए आम देते देते रही मुनि ने राजा व्रत वो आम लेकर आए घर और पत्नी को दिया के खा लेना दोनों पत्नी को दे दिया ले लो दोनों पत्नियों ने आम को काट के आधा आधा खा लिया समय जाते दिन बीतते पता नहीं चला लेकिन जब प्रसूति का मौका आया तब राजा इंतजार कर रहा है कि कौन तेजस्वी लाल को जन्म मिलता है कथा चीजी कि दोनों के कुख से आधा आधा भाग शरीर का एक कान एक नाक एक पैर एक फेरसा एक किडनी एक एक हिस्सा लोटे जन्मी जाकर दासी ने सुनाया कि राजन जिस लाल की तुम प्रतीक्षा करते थे वो उस लाल को दोनों गर्भों में बांट दिया क्योंकि ऋषि ने तो एक आम दिया था और तुमने दोनों रानी को दे दिया राजा रा। ने अपना ताज उतारा शोकागार में गए और अपना सिर कूटने लगे कि अभागे का भाग भी अभागा कमजोर का भाग भी कमजोर अरे हाय मैंने ये क्या कर दिया विलाप करने लगे वजीर को बुलाकर संकेत कर दिया कि ये जो दो लोथों का जन्म हुआ है उसकी अगर मृतकों की यात्रा या निकालेंगे या कोई विधि से उनका दफनान न करेंगे तो लोग जानेंगे राजा कितना बेवकूफ बदा है अब मेरी लाज रखने के लिए तुम अंतरपुर से बाहर जहाँ कचरा फेंकते हैं संध्या के समय इन लोथों को फेंकवा देना जंगली जानवर खा जाएंगे बस बात समेत लेना लोटे फेंकी गई और बुग्भुक शास्त्रीय एकदम पीड़ित जरा नाम की राक्षसी ने आकर उन मृतक बालकों के अंग को दो हिस्से एक बालक के दो हिस्सों को देखा कि दोनों एक ही बालक के दो हिस्से लेके भागने को थी तो दोनों को जोड़ दिया दोनों को जोड़ दिया तो ऋषि का जो संकल्प अनपेक्षा सुचीर दक्ष उदासी उसके चित्त से जो संकल्प निकला था उस संकल्प के प्रभाव से वो वो दो टुकड़े जो थे गए और बच्चा रोने लगा। बच्चे का आकार सुनकर वो क्रूर जरा नाम की राक्षसी की भूख भी दब गई और बच्चे का सौम्य स्वभाव देखकर रानी उस राक्षसी का मन बदला और उसने अपनी कला अपनी विद्या से देखा की बच्चा को जाता है जैसे सुर ने देश बदल दिया असुरो के पास भी शक्तियाँ होती थी रूप बदलने की उस जरा नाम की राक्षसी ने अपना रूप बदला और बड़े घराने की होकर गोद में बच्चे को ले गई और राजा जहाँ शोक कर रहे थे विलाप कर रहे थे वहाँ जाकर राजा को राजन गुलाब मत करो मैं तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करने को आऊँ राजा ने कहा मनोकामना पूर्ण कर रहे मुनि जैसे नहीं कर सके तुम क्या करोगे तुम कौन हो बड़े जरा देखो तो सिंह राजन रो कर के रूमाल हटायावना चाह मता हुआ मुस्कुराता हुआ बालक राजा ने कहा किसका बच्चा है राजन ही तुम्हाराई है तुमने कोई फिकवाया था उसको मैंने साधा है और तुमको अर्पण करने आयी राजा बोलता है माँ तुम कौन हो जगत हो कि अरम्भुषा हो? हो, हो? हो क्या आदिशक्ति हो सरस्वती हो की कात्यानी हो लक्ष्मी हो की कोई देवी हो उसने कहा राजन मैं कात्यानी नहीं हूँ लक्ष्मी नहीं, नहीं सरस्वती नहीं मैं तो जरा नाम की राक्षस ही लेकिन इस बालक को छूटे मेरा भी स्वभाव बदल गया और मेरे मन में हुआ की बालक तुमको अर्पण कर दू राजा ने कहा कि के माताजी तुम भले तुम कोई भी हो लेकिन मेरे लिए तो माताजी जी है। मेरे लिए तो साक्षात जगदम्बा है तेरी क्या सेवा करूँ पर तो जरा नाम की राष्ट्रीय ने कहा अगर तुम मेरी सेवा करना ही चाहते हो तो मेरे को वरदान दे कि इस बालक का नाम जैसा मैं बोलूंगी वैसा ही रखोगे बोले जरूर राजन इसके दो टुकड़े थे मैंने इसको सांधा है मेरा नाम जरा है और ये संधा हुआ लड़का है इसलिए इसका नाम आप जरा रखेंगे तो मैं राजी रहूंगी भागवत में कथा आती जराकंड की जो दक्ष है और परमात्मा पद में स्थिर है उसके वचन का कितना प्रभाव है जरा नाम की राक्षसी का स्वभाव बदल गया और वही जराकंड आगे चल कितना पराक्रमी होता है हर इंसान के अंदर वो परमात्मा की शक्ति है लेकिन हमारी जो है अपेक्षा वो शक्ति को बिखेर देती है जैसे आंखों से बिन जरूरी हम देखते तो शक्ति चीन होती कानों से बिन जरूरी सुनते हैं तो हमारा मन चंचल होता है ऐसे मन से बिन जरूरी संकल्प विकल्प करते हमारी शक्ति चीन होती इसलिए आप थोड़ा ध्यान का अभ्यास करें आप थोड़ा चिंतन करें हल्के चिंतन को मिटाने के लिए दिव्य चिंतन की जरूरत पड़ती है आपको अपनी गलती का पता चल जाए इतना पर्याप्त नहीं है गलती का पता चल जाए और गलती निकालने का सामर्थ्य आ जाए और फिर परम समर्थ का साक्षात्कार हो जाए ये तीन बातों की जरूरत है अकेला आपको तो अपनी गलती का पता चलेगा तो आप अपने को कोसते रहेंगे या तो गलती पर चादर डालने के लिए और गलती करते रहेंगे गलतियों का पता चलना पर्याप्त नहीं है गलतियों को कुचलने का आप में साहस होना चाहिए और आपको तो ये पता होना चाहिए कि दुख पैर के दुख जो है वो पैरों के तरीके कुचलने के लिए दुख तारों से कुचलने के लिए है और प्रेम हृदय में भरने के लिए है और ज्ञान परमात्मा को पाने के लिए है ये तीन बातें जरूरी है <स्थाज़ी> दुख को पैरों तले कुचलने की चीज है दुख को सिर पर टेंशन बढ़ाने के लिए नहीं है दुख को सिर पर मंडल उठाकर घूमने की जरूरत नहीं है दुख तो खुशाह पैरों से कुचलने की चीज है परिस्थितियों के दुख को पैरों तले कुचलने का है और हृदय प्रेम ऐसी भरना हृदय को दुख से मत भरिए दुख को अगर हृदय में भरेंगे तो आपका हृदय व्यथित हो जाएगा जिसने दुख को हृदय में नहीं भरा वे दुख चाहते कुंता जी से श्री कृष्ण पूछते हैं कि बुआ जी मैं जा रहा हूँ क्या चाहिए कुंता बोलते हैं कि अगर आप देना ही चाहते तो दुख दे जाइए कृष्ण बोलते इतना सारा दुख देना आप भी फिर और दुख मांगती हूँ बोले जब दुख होता है तो दुख तो हमारे लिए सहनायों की खबर देता है दुख आया नहीं कि दुख हारी की मुलाकात ही नहीं दुख था तब तुम साथ में थे और सुख आया तो तुम रवाना हो रहे हो जब अर्जुन को युद्ध में कष्ट पड़ा और वक्त से भर गया तो आपने अपना वचन तोड़कर भी अर्जुन की रक्षा की और द्रौपदी का जब चिह हर हो रहा था तो आप फट ऐसी आ गए थे तो दुख तो भगवान के आने की खबरें हैं दुख को दिल में भरकर परेशान होने की जरूरत नहीं जब दुख आए तो आप धन्यवाद दो कि शहनाया बज रही है प्रभु तो के आने के गीत सुनाई पड़ रहे हैं। दुखी क्यों गए चिंतित क्यों हूँ जरा सा दुख आया नहीं और टुकड़ गए हेरे हाय मैं तो अभा भगवाना नाम रिम मारा है ठाकुर जीरो ने मुह दुखी बोले तुमने दर्शन शास्त्र का अनादर किया तुमने धर्म के रहस्य को समझने की परवाह नहीं की किस तुम दुखी होते भगत जगत को ठगत है भगत को ठगे न कोई एक बार जो भगत ठगे तो अखंड यज्ञ यज्ञवर राम रामचंद्र योग कर्म सु कौशलम महाभारत का युद्ध पूरा हुआ श्री कृष्ण कहते हैं युधिष्ठिर को के युधिष्ठिर महाराज अब मत करो राज्य तिलक की तैयारियां करके आप राज्य वैभव का व्यवस्था करो राज्य वैभव युद्धिश्वर कहते कि इतनी नर हत्याएं हुई है पाप से खरा हुआ राज्य में नहीं करूंगा अभी पहले तब करूंगा निर्मल हो जाऊंगा फिर आके राज्य करूंगा ये तुम चिंतन मत करो और फिर तुम्हारे से राज्य होगा नहीं अब कल का प्रवेश हो रहा है तुम्हारे जैसे पवित्र आदमी राज्य बाद में नहीं कर सकेंगे बोले भगवान मेरी दिल नहीं करते राज्य करने को श्री कृष्ण ने कहा देखो बाद में तुम नहीं कर होगे, अभी कल्दू का प्रवेश होने वाला है फिर तुम्हारे जैसे लोग व्यवहार में और अच्छे अच्छे आदमी राजींच सकते हैं। हम लोग धक्का लगा कर उनको बोलते हैं अच्छे आदमी दूर नहीं रहो, मैदान पकड़े रखो, जय जय तो ऐसे लोग होंगे कि तुम्हारी रुचि नहीं होगी राजघाट में जाने की ऐसे लोग आएंगे लेकिन विधि को संतोष नहीं हो रहा था आखिर श्री कृष्ण ने कहा पांचों भाईयों आज अरण्य करो, दिन भर आप अलग अलग दिशाओं में घूमो और शाम को एकत्रित होगा और आपने जो आश्चर्य आपको दिखेगा आप मेरे से सुन लें। पांचों भाई बहन भिन्न भिन्न दिशाओं में महाराज अर्जुन ने देखा कि कोई पक्षी है जिसके पंखों पर श्लोक लिखे हैं धर्म ग्रंथ में बात लिखी है और मुर्दे का मांस खा रहा है अर्जुन को आश्चर्य हुआ सहजय ने देखा कि गौ को बछिया आई है और इतना वो चाट रही है इतना चाट रही है कि बच्चिया लो लौ लुआ हो रही है फिर भी गौ उसको छोड़ती नहीं युदिष्ठ ने देखा कि एक हाथी है और उसको दो दो सूढ़े दो डांत वाले हाथी तो हमने देखे लेकिन दो सूढ़ वाला हाथी ये अच्छे निर्दिष्ट ने देखा नकुल ने देखा कि पांच सात कुएं हैं और इधर गिर्द के कुएं में पानी है बीज का कुआ खाली खम, और सहदे ने देखा की पहाड़ से चट्टान लुढ़कती हुई आ रही बड़े बड़े फलों को छूटती है और वृक्ष गिर जाते हैं चट्टानों से टकराती है चट्टानें चूर हो जाती है वो लुढ़कती हुई तेजी से लुढ़कती हुई चट्टान एक पौधे को छूटते ही रुक गयी ये बड़ा आश्चर्य पांचों भाइयों ने अपना आश्चर्य श्री कृष्ण के आगे व्यक्त किया श्री कृष्ण ने कहा कि तुमने जो हाथी की दो सूढ़ देखी वो ये कलजुग के लक्षण है कलजुग के अमलदार लोग ऐसे होंगे प्राय पगार भी लेंगे और भूस भी लेंगे कलजुग के राजका इधर से भी लेंगे उधर से भी लेंगे ऐसे दो मुह वाले लोग आएंगे ऐसा कलयुग श्री कृष्ण ने कहा मैंने सुनिय कथा दूसरा प्रयोग बताया कि पाँच सात कुओं के बीच एक कुआ खाली खंड कल युग के ऐसे धनाजे होंगे जो शादी में लाखों रूपया खर्च कर देंगे दिखावे में लाखों रूपया बर्बाद कर देंगे फटाफड़ों में लाखों रूपया बर्बाद कर देंगे जलसों में हजारों रूपया बर्बाद कर देंगे लेकिन पड़ोसी कोई बेचारा भूखा है उसके पेट का खदा खाली तो वो ध्यान नहीं रखेंगे ऐसे कल युग के धनाजे मूर्ख लोग होंगे तीसरी बात यह है कि ऐसे मोही लोग होंगे जैसे गाय बछड़े को चाटती जाती ऐसी मोह माया के बच्चों को इतना प्यार करेंगे कि उनकी शक्ति विकसित नहीं होगी उनकी जीवन ऊर्जा लो लिया हो जाएगी वो अपने पैर पे खड़े नहीं हो सकेंगे थोड़े थोड़े दुख में दुखी और थोड़े थोड़े सुख में सुखी ऐसे कमजोर मानस के बच्चों को पैदा करेंगे इतना बच्चों को लाल इतना स्नेह करेंगे कि बच्चे उनके पैर भर्जी नहीं हो पाएंगे सहन शक्ति नहीं हम लोगों के बच्चों में महाराज अर्जुन ने देखा था आश्चर्य कल युग में ऐसे लोग होंगे मत मतान का झंडा लेकर चलेंगे दोहे श्लोक आदि तो खूब होंगे कुरान बाइबल आदि की व्याख्या तो खूब कर देंगे लेकिन कौन मर रहा है और उसकी संपत्ति हमारे पास आ जाए और किसके घर का स्वाद है वही खोपड़ी में ज्यादा घूमेगा उसको आप में जानते आत्मजान ये बात वाले कोई बिरला होंगे कोई ऐसे पवित्र संत होंगे पांचवा आश्चर्य ये था कि पहाड़ से चट्टान गिरी बड़ी चट्टान से टकराई वो चूर हो गई पेड़ों के घर से टकराई लेकिन उसको थाम नहीं पाए एक छोटा सा पौधा को छूट ही वो चट्टान रुक गई ऐसे ही कल जुक के आदमी का दिल गिरता जाएगा बड़े बड़े धन उसको थाम नहीं सकेंगे बड़ी बड़ी सट्टान भी उसके दिल को थाम नहीं सकेगी लेकिन एक राम नाम की थोड़ी सी औसत उसके दिल को थाम लेगी आराम दे लेगी राम नाम की औसत शांति देगी ऐसा इसकी फलश्रुति भगवान कृष्ण ने बताया आप दक्ष हो जाइए आपके दिल को धन की चट्टाने नहीं थामेगी आपके दिल को परिचय के पेड़ नहीं थाम सकेंगे आपके दिल को अगर कोई थामेगा तो भगवान का नाम थामेगा आपके दिल को अगर विश्रांति देगा तो भगवान का नाम देगा आपके चित्त को अगर शीतलता मिलेगी हर के ध्यान से मिलेगी आपका गिरता हुआ दिल अगर संभलेगा तो हरि के प्यार से संभलेगा दूसरे मोह माया से नहीं संभलेगा विकारी प्यार से तुम्हारा दिल संभलेगा नहीं नीचे गिर जाएगा बाहर की चीजों से आपका दिल थमेगा नहीं आपके दिल को थामना है तो हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम और ताते भाव से उसको पुकारो तो के भगवान ने देखा भी मेरी और को नहीं देखना तो अपनी उदारता की और देखे तू अपनी करुणा और प्रकाश की और देख मैं कैसा हूं मैं देखता हूं तो लज्जित हो जाता हूं लेकिन तेरी महिमा जानता हूं तो हिम्मत आ जाती है तुम भगवान की गरिमा को देखो अपने गिरावट को नहीं देखो जो तो जो आप भगवान की गरिमा की तरफ देखेंगे ते तो आपकी गरिमा बढ़ जाएगी अरे वो रत्ना डाकू को सदना सफाई को तो मिल सकता है धरना जात तो मिल सकता है धन कमाने में सब उतने धनवान होने में समर्थ नहीं सब एक की एक सत्ता पाने में समर्थ नहीं लेकिन सब के सब भगवान को अपना मानने में समर्थ कार सब लाने में समर्थ नहीं लेकिन भगवान का रस पीने में, में सब समर्थ है राम जी बुलेट घुमाने में सब समर्थ नहीं, नहीं है लेकिन बुलेट जो जिसकी सत्ता से घुमाई जाती है उस यार के तौर मंदिर घुमाने में सब के सब समर्थ है यार जिसमें आप समर्थ है वो तो करके देखिए ना जो आप कर सकते हो वो तो करिए कम से कम होता क्या है कि हम जो चाहते हैं वो होता नहीं जो होता है वो भाता नहीं और जो भाता है वो टिकता नहीं क्योंकि हम दक्षता खो बैठे हैं अपने स्वरूप में स्थिर नहीं है अपने आप में सुदक्ष नहीं है आप आप शांत भाव से बैठे इसलिए मैं योग की दुनिया में तुमको ले जाना चाहता हूं थोड़ी देर के लिए योग कई प्रकार के हैं गीता में चौसठ बार योग का भगवान ने योग शब्द का प्रयोग किया है आठ प्रकार के सुप्रचलित योग है एटा योग कई प्रकार के हैं। योग का मतलब है जोर मेल भक्ति योग भक्ति करते करते आपका चित्त भगवान से मिल जाए भक्ति योग हो गया निष्काम कर्म करते करते ईश्वर के नाते कर्म कर रहे हैं वो निष्काम कर्म योग हो गया आप ध्यान करते करते मन भगवान में लून करते ध्यान योग हो गया आप विचार करते आत्मा अनात्मा का विचार करते हुए अनात्मा का त्याग करके आत्मा की सत्यता स्वीकार कर रहे है आत्मा योग हो गया ठ योग नादानुसंधान योग ये नादान, सब उसके इर्द गिर्द के पेटा भाग है दूसरे योग करने पड़ते हैं निष्काम कर्म योग में अगर आप सावधान नहीं रहेंगे तो आप निष्काम भाव से सेवा करेंगे तो छोटे लोगों के साथ आपकी मुलाकात होगी और वो आपकी प्रशंसा करेंगे और आपको फिसलने का बाजार मौका देंगे जय राम जी इसमें आपको सावधान रहेंगे अगर आप भक्ति योग करते हैं तो मेरा ठाकुर जी ठाकुर जी करके देव को भी बढ़ाने का मौका आ सकता है बिंदरावन में एक भगतड़ा था भक्त नहीं भगतरा मेरे ठाकुर जी मेरे ठाकुर जी मेरे बांसी जी आ रही क्यों करेंगे ठीक है ठीक है लोग बोले क्यों भगत भगत खुश हो जाए क्यों भगत क्यों भगत क्यों भगत भगत ने अपना सब चौपट कर दिया ठाकुर जी के दर्शन ही करूंगा खाना पीना छोड़ देगा लेकिन ठाकुर जी ने गीता में लिखा है युक्ता हार विरोधिक न खाओ अधिक, अधिक भूखा मत रहो अधिक मत सो और अधिक जगो मत अधिक बोलो मत और अधिक मीठे मत हो जाओ तुम्हारा भजन खत्म हो जाए और अधिक कटोरी मत हो जाओ तो तुम्हारा चित्त ही कटो हो जाए बोले बाबा जी मेरे मन में एक बहुत संदेह हो रहा है बाबा जी आपके चरणों में गुलदस्ता अर्पण करता हूं बाबा गुलदस्ता देखते हैं कभी तो अर्पण करने वाले को देख रहे हैं कभी उसको देख रहे हैं उसको देख बोले बाबा जी मेरे को प्रश्न है बाबा जी ने कहा मैं तो उत्तर दे रहा हूं बोले स्वामी जी ने प्रश्न ले आया हूं बाबा ने कहा मैं उत्तर ले आया हूं पहले तू प्रश्न बोले उसके पहले उत्तर ले आया बाबा जी आत्मज्ञानी थे विश्रांति पाए हुए थे गुलदस्ते को देखा फिर उसको देखा बोले बाबा जी मैं भक्ति करूं कि संसार का व्यवहार करूं जय रामजी बाबा ने कहा देख मैं खाली गुलदस्ता देखता रहूं तो कैसा रहेगा बोले बाबा जी गुलदस्ता लाने वाले की तरफ भी देखना चाहिए जय जय अच्छा तो तू तो गुलदस्ता लाए और मैं गुलदस्ता फेंक दूं और तेरे तरफ देखूं तो बोले ये भी मजा नहीं आएगा तो गुलदस्ते को देखता रहूल तो भी मजा नहीं आएगा तो क्या करना चाहिए कि बाबा जी आपने जो किया वो ठीक किया गया गुलदस्ते को भी देखा और मेरे तरफ जो देखा तो ठीक रहा। लाने वाले को होता है कि मेरे गुलदस्ते को देखे माला वाले को भी होता है कि मेरे को कम से कम देखे तो सही वैरन होता ऐसे ही विश्वम भर ने जो माला बनाई है कभी तो विश्वम्भर की माला समझ कर, कभी उधर देखो और कभी जिसने बनाई है उधर देखो मेरे काम करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए कभी गुलदस्ता लाने वाले के तरफ देखो तो कभी गुलदस्ते के तरफ देखो ये संसार गुलदस्ता है और संसार का स्वामी गुलदस्ता देने वाला है कभी उसकी तरफ देखो और कभी उसके संसार की तरफ देखो तो तुम भगत रहोगे नहीं तो भगतरा हो जाओगे जयराम जी बोलना पड़ेगा नारायण नारायण बोलो नारायण नारायण नारायण तो बेचारा हो गया भगतरा गुलदस्ते वाले के लिए उपवास कर दिए जब तक कन्हैया को ना मिलेगा मैं रोटी नहीं खाऊंगा ये दादागिरी का तो सोडा नहीं है तो मोहब्बत का सोडा है एक कोई गांधीवादी था व्यक्ति चिटका आ गया उसका किसी लड़की के साथ जरा हो गया परिचय युवान था उसने कहा कि अगर इस शेख जी तुम्हारी लड़की को हमारे हवाले नहीं करते हो शादी नहीं कराते हो तो मैं तुम्हारे घर सत्याग्रह रखूंगा शेख जी तो परेशान हो गए वो लड़का आके बैठ गया बोले ज्योश कि की मैरिज शादी मेरे साथ हो गया लड़का था हरिजन वो ब्राह्मण बिचारी लड़का अब वो सेठ परेशानी में पड़ गया, गया बाबा जी के पास बाबा जी ने कहा अरे दस से उदा व्यवहार में चिंता क्यों करते हो बाबा जी ने कुछ समझा दिया और शेष ने पचास का खर्च कर दिया वो बेर और ये मरी मकान सब्जियां भेजती है आदमी उस माई को बोला पचास रूपया तेरे को देता हूँ चल मेरे साथ खाली इतना ही कहना है कि मेरे मेरे को इससे शादी करना है वो तो उस जात की माई वो और बुढ़ी माई एकदम जो दस पांच रूपए कमाने में पचासो झूठ बोलती पचासो गाली देती थी उस जात की बाघरी माई थी उस युवान के सामने बिठा दिए और माई ने कहा कि ये युवान मेरे से नहीं शादी करेगा तो मैं सत्याग्रह करती युवान है ये, दे दे ये तो जो वाएट, वाएट अब उस सत्याग्रह का उपयोग लव मैरिज करने के लिए क्या सत्याग्रह का उपयोग तो बहुजन ऊंचाई के लिए होना चाहिए बहुजन सुखा के लिए होना चाहिए जो तो ने सोचा कि मैं सत्याग्रह करूंगा तो शादी हो जाएगी लेकिन वो सीध गए बाबा जी के पास और बाबा जी ने एक और रस्ते की जो भाई थी बद्दी उसको बिठा दिया सामने के नहीं उससे शादी करना चाहती हूँ नहीं तो मेरा सत्याग्रह सब बात है तो भक्ति भी युक्ति से करनी पड़ती जयराम जी अरे सत्याग्रह से भक्ति नहीं होती जयराम जी बोलना पड़ेगा नारा नारा नारा नारा नारा नारा ना नारायण नारायण नारायण नारायण वो भगतरा मेरे को तो बांके बिहारी के दर्शन करना है रात को यमुना किनारे जाए बांके बिहारी तू आजा आजा आजा आजा ऐसा मन में करके बैठा रहे रात के 12 बजे और बिल्कुल यमुना के बीच 12 से 2 बजे तक उसको बांके बिहारी के दर्शन होने लगे एक दिन हुआ दूसरा दिन तीसरा दिन चौथा दिन अब उससे रहा न गया बड़ा ढाद से घूमे मैं तो रोज बाकी बिहारी को देखता हूँ गुरु ने पूछा अरे तू भक्ति करता है भक्ति करने वाले की तो बुद्धि विचक्षण होनी चाहिए तू तो बुद्धू है और बुद्धू को रोज बाकी बिहारी मिलते क्या उसको तो कोई फुर्सत नहीं कोई काम धंधा नहीं क्या बोले मे मेरे को मिलते है रोज गुरु महाराज ने क्या करा एक दूसरा गुरु भाई भेज दिया चकुर बोले इसको बाकी बिहारी कहाँ मिलता जाए ट्राई करो देखा के यमुना के शांत तो इलाके में जहाँ बोर लगे मच्छी मारना वर्जित है वहाँ पर मछुआ ठीक रात को 12 बजे नाव ले आकर बीच यमुना के काम करता है और ये दिन भर भूखा रहता है बांकी बिहारी बाकी बिहारी करता है दिमाग में खुशकी चढ़ जाती है और रात को मछुआ में वो बांकी बिहारी की भ्रांति कर लेता इसको वही बांकी बिहारी बस्ती मार्ग में अगर दिमाग में खुशकी चढ़ गई तो कल्पना के दीदार होते और कल्पना के दीदार को आदमी भगवान के दीदार मान लेता है इसलिए सावधान रहना पड़ता है भक्ति मार्ग वाले को भी दर्शन शास्त्र की अथवा गुरुओं के मार्ग दर्शन की नितांत जरूरत होती है। दूसरा एक ऐसा भगत था कि ठाकुर जी मेरे को खिलाए सुबह सुबह यमुना को जाए और महाराज देखे तो कोई हलवा पड़ा है। खा लिया गुरु जी हमारे लिए ठाकुर जी हलवा छोड़ के जाते गुरु जी ने कहा हलवा अको तुम्हारे लिए भिगा आदमी को तो देखे एक सेठ को कोई खोड़ा जा अलवा बना के बांधने को देता था सुबह को सेठ नहाने को आते थे तो वो सबुत्र थे और वो भगत समाटा के खाकर भी रखते गए नजी ऐसा करके खा लेता था इसलिए भक्ति मार्ग में भी थोड़ा उचित बुद्धिमान सत पुरुष आत्मज्ञानी अथवा ऊंचे भक्त का अवलंबन लेना पड़ता अब आया योग मार्ग योग मार्ग में आप योग के तरफ चलेंगे तो अगर सावधानी नहीं रखेंगे तो रोग होने की संभावना है और सावधानी रखेंगे तो सिद्धियां आने की संभावना है सिद्धियां आएंगी तो चमत्कार करके प्रसिद्ध होने की इच्छा होगी इसलिए आपको उस समय भी कोई अपने से ऊंचे योगी का अपने से आदर्श योगी का अथवा गुरु का अवलंबन लेना पड़ेगा विष्णु पुराण में एक कथा आती है सौबरी ऋषि की सौबरी ऋषि हिमालय की तलेटी में तप करते थे और तप ऐसा किया महाराज चित्त की एकाग्रता ऐसी की और सब तपों में योग महान तप है तपस्वे एकाग्रता परम तप है उनका शरीर कृष हो गया कुछ वृद्धत्व के चिन्ह दिखने लगे लेकिन